अथ जीवन मुक्त रत्न जीवन मुक्त भय जग में जिन आत्म पूरण ब्रह्म निहार्या पिंडरु प्राण के संयोग होते भेद रू का मूल उखार प्रारब्ध संयोग से देह बह नित संचित और आगामी को जार् शुष्क तृणवत भरमत है तन इष्ट अनिष्ट अदृष्ट आधार्या इष्ट अनिष्ट अदृष्ट आधार्य अर्थ यह है कि जगत में जीवन मुक्त वही है जिसने आत्मा को परिपूर्ण ब्रह्म रूप करके जाना है पिंड प्राण के संयोग होने से पंच प्रकार की जो भ्रांति है सो दिखाते हैं भेद भ्रांति कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति संगभ्रांति विकार भ्रांति ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति इन पंच प्रकार की भ्रांति की निवृत्ति जिन पंच दृष्टांतों से की जाती है वे दृष्टांत यह है, बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है स्फटिक में लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति के दृष्टांत से करता भोक्तापने की भ्रांति की निवृत्ति होती है घटाकाश के दृष्टांत से संघ भ्रांति की निवृत्ति होती है रज्जु में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति होती है और कनक में कुंडल के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति की निवृत्ति होती है इस प्रकार की भ्रि से जो नाना प्रकार का भेद भासता है उस भेद का और भ्रांति का मूल कहिए जो अज्ञान कही अर्थात ज्ञान रूपी असंग शस्त्र से जिसने काट दिया है और जिसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार होता है और जिसने संचित और आगामी को ज्ञान निदग्ध करमाणम तमाहु पंडितं बुधा। उस ज्ञान रूपी अग्नि से से जला दिया है है और सूखे की नाई के बल से जिसका शरीर संसार में फिरता इष्ट कहिए अनुकूल और अनिष्ट कहिए प्रतिकूल अदृष्ट ऐसे दोनों के बल से वह विचरता है इस प्रकार अहंकारता के भाव से रहित जीवन मुक्त पुरुषों का व्यवहार होता है ये सारा व्यवहार ऐसा है जैसी भांडों की संध्या होती है और जैसे कुम्हार दंडा लगा के चक्र को फिरा देता है तैसे ही प्रारब्ध रूपी डंडे से शरीर रूपी चक्कर फिरता है जितना वेग चक्कर में पड़ता है उतने समय तक फिरता है और वेग घटने से ठहर जाता है तैसे ही प्रारब्ध रूपी वेग के घटने से शरीर रूपी चक्कर शांत हो जाता है परंतु सर्व ज्ञानवान जीवन मुक्तों का व्यवहार एक सा नहीं होता है क्योंकि प्रारब्ध कर्म सबके विलक्षण होते हैं प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार भी विलक्षण होता है किसी का प्रारब्ध कर्म राजपालन का ही होता है जैसे जनक राजा का किसी का प्रारब्ध भिक्षावृत्ति का हेतु होता है जैसे दत्त जड़ भरताधिक किसी का प्रारब्ध कर्म ज्ञान से उत्तर काल में निवृत्ति का हेतु होता है जैसे याज्ञ के आदि का किसी का कर्म ऐसा भी होता है कि ज्ञान से उत्तर काल में अधिक भोगों में प्रवृत्ति का हेतु हो जैसे शिखर का इस प्रकार जीवन मुक्त महात्माओं का कहीं तो प्रवृत्ति का व्यवहार और कहीं निवृत्ति का व्यवहार देखने और सुनने में आता है परंतु प्रारब्ध के विलक्षण होने से व्यवहार भी विलक्षण ही होता है परमार्थ में तो सभी का एक ही निशाना है सो निशाना क्या है मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ऐसा जो जानने का है सो एक ही बात है इसमें मात्र भी भेद नहीं है और जितना व्यवहार भेद प्रतीत होता है सो सभी प्रारब्ध कर्म से भासता है, सो प्रारब्ध भी ऐसा है जैसे शुक्ति में रजत कल्पित होता है तैसे मैं ब्रह्म आत्मा सर्व का अधिष्ठान होने से मेरे में कर्ता क्रिया कर्म सब कल्पित रूप है फिर कोई तो लिंग संन्यास धारण करके विचरते हैं कोई तीर्थ में ही प्रारब्ध के आधीन विचरते हैं कोई विधि कर्म को ही करते हैं और कोई विधि को नहीं भी करते हैं परंतु जैसे आकाश धुएं में लिम्पायमान नहीं होता है तैसे ही जीवन मुक्त किसी भी कर्म से लिम्पायमान नहीं होते हैं क्योंकि वे निष्प्रही हैं, जिनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है उनके समान और कोई मनुष्य देवता तथा वर्ण आश्रम वाला नहीं होता है इसी से उनको अति आश्रमी और अति ब्राह्मण भी कहते हैं ऐसे जीवन मुक्त विद्वान किसी पुण्य पाप कर्म से लिम्पायमान नहीं होते हैं चाहे वे किसी विधि कर्म को करें चाहे न करें यह सुनके शिष्य शंका करता है हे भगवान जिन संध्या गायत्री आदि कर्मों को पाप निवृत्ति के वास्ते वेद ने कथन किया है उन कर्मों को जीवन मुक्त नहीं करेगा तो उसको भी पाप होगा इस पर से गुरु कहते हैं हे शिष्य वेद ने पाप निवृत्ति के वास्ते संध्या गायत्री कर्म का जो कथन किया है सो सब दिन तथा सब पुरुषों के वास्ते करने को नहीं कहा है किंतु किसी काल में उनके करने का निषेध भी किया है जैसे सूतक पातक में उनका निषेध भी किया है ऐसे ही ज्ञानवान के लिए भी सर्व कर्मों का निषेध ही कथन किया है क्योंकि उनके घर में सूतक और पातक दोनों होते हैं ममता मरी गई पुत्र उप सूतक पातक दोवे घर में रही न सो घर में रही न सोध कैसे अब करिए संध्या शास्त्र वर्चित कर्म करे सोई जानो अंधा गुप्त मिया लखे सो नरमूरख जान संध्या गायत्री सदा एक निर्वा सदा एक निर्वाण जिनके घर में एक सूतक के होते संध्या गायत्री का निषेध कहा है फिर जिसके यहां सूतक पातक दोनों इकट्ठे हो उसको क्या करना चाहिए वह तो निषेध रूप ही है क्योंकि जीवन मुक्त ज्ञानमान पुरुष विधि के भी किंकर नहीं होते हैं वे तो विधि और निषेध दोनों के सिर पर पेर धर के वर्तते हैं केवल प्रारब्ध के ही आधीन उनका व्यवहार होता है उनकी क्रिया का नियम नहीं होता है इसी से उनको जीवन मुक्त कहते हैं शिष्य शंका करता है हे भगवान यह जो जीवन मुक्त के संबंध में आपने कहा है सो तो जब सिद्ध हो तो ऐसा होता है परंतु पहले बंध क्या है सो आप कृपा करके बताइए गुरु कहते हैं हे शिष्य तीन शरीर और पंच कोशों में जो कर्ता भोक्ता पने का परिच्छि अहंकार हो रहा है यही बंध है जैसे चोर आदि के वास्ते कारागृह बंधन होता है और उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में जंजीर और हाथ रस्सी से बांधकर उसे कारागृह में रोक देते हैं और पहरेदार सिपाही उसकी रखवाली करते हैं यदि वह कभी बाहर निकलना चाहे तो उसके सिर में डंडा मारते हैं तैसे ही अज्ञानी पुरुषों के गले में में में पड़ा है है है है और और ममता रूपी पैरों पड़ी पदार्थों जो प्रीति सो ही रस्सी इससे हाथ बांध के रखे हैं और अज्ञान रूपी काराग्रह में बांध कर रखा है और मोह रूपी सिपाही पहरेदार रहता है यदि वह कभी अज्ञान रूपी काराग्रह से निकलना चाहे तो मोह रूपी सिपाही अहम मम रूप डंडे मारता है तब वह बंद में पड़ा पड़ा रोता है और नाना प्रकार के जन्म मरण रूपी दुखों को भोगता है यही इस जीव को जीवत्व बंध है और यह अपने आप ही बंधा है किसी दूसरे ने नहीं बांधा है जैसे मरकट मुठी बांध के छोड़ता नहीं है और जैसे कोई पुरुष किसी स्तंभ को बाथ में भर ले और समझे कि मुझे वृक्ष ने पकड़ा है वास्तव में उस पुरुष ने ही वृक्ष को पकड़ा है और वह उसको छोड़ दे तो छूट जाता है तुझे नहीं पकड़या जगत ने नहीं पकड़िया आनी जो आलिनी का सुवटा धोके पकड़िया जानी इसी तरह तीन शरीर और पंच कोशों में इस जीवात्मा ने ही अहंकार किया है यही उसका जीवत्व बंध है जब यह उस परिचिन्न मलिन अहंकार को छोड़ देता है तब यह बंध से छूट जाता है यही उसका जीवन मोक्ष है स्थूल शरीर के और प्राण के संयोग रहते ब्रांति की निवृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को ही जीवन मोक्ष कहते हैं जीवन मुक्ति को सुनके के प्रसन्न चित्त होकर शिष्य पूछता है हे भगवन यह जो आपने जीवन मुक्त का कथन किया है सो उसका कारण कौन है और उसका स्वरूप तथा फल क्या है और उसकी अवधि किस प्रकार है सो आप कृपा करके बताइए गुरु कहते हैं हे शिष्य पूर्व जो जीव ब्रह्म का एकत्व रूपी दृढ़ निश्चय को अपरोक्ष ज्ञान कहा था सो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान ही जीवन मुक्ति का कारण है और पूर्व कहा है कि शरीर के होते बंद भ्रांति को निवृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति ही जीवन मुक्ति का स्वरूप है जीवन मुक्ति के पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ये हैं ज्ञान रक्षा विष्णु वादाभाव तथा आतप दुख की निवृत्ति और सुख की प्रकटता ये जो पांच प्रयोजन कहे हैं, सो ही जीवन मुक्ति का फल है और विदेह मुक्ति पर्यंत उसकी अवधि है वेद रूपी समुद्र से अनेक साधन रूपी यत्न करके विद्वान पुरुषों ने जीवन मुक्ति रूपी रत्न निकाला है यही उसमें लक्ष्मी के समान रत्नपना है जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण इस प्रकार होते हैं न नंडो न शिखा न नज्ञपवीत नाक्षादन चरती परस कंथ कौपीनवासस् दंडदृग्यापर एकमते तम देवा ब्राह्मणं विदु निराशिषमार निर्नमस्कारति क्षीण क्षीणक तम देवा ब्राह्मण विदु न जातिण्ता गुणा कल्याण कारण स्थितवृत्तिलि तंदवा ब्राह्मण विदु ब्राह्मणं श्रीजीवन मुक्तरत्स